सभी यदा शाध्यायप सती अथ निबंदती सम विशुदिया सब दुखाति यदा पछाय पसती अथ निवंद दुखे ऐसो विशुद्धिया सवेदम्मा अनाती यदा पक्षा यपसती अथ निबंदती दुखे ये समको विशुद्धिया उत्थानकाल मे युवाबल आलसीयुपे सनो कुसितो पछायमकलो निंदती योगा योगाम जायती भूरी अयोगा भूरी संकयो। द्वेदा पथम झ्वा भवाय विभवाय तथेशे यूरी प्रवर्धति वन छिंदधमाख वनतो वन तो जायती भयम छेन वनाथ निबाण सूत्र संदर्भ पूर्वार्थ भगवान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 सुबह दोपहर सांश बस एक ही बात समझाते थे ध्यान सागर जैसे कहीं से भी चखो खारा है वैसे ही बुद्धों का भी एक ही स्वाद है ध्यान बुद्धों को भी कहीं से भी चखो ध्यान का ही स्वाद आएगा फिर बुद्ध चाहे महावीर हो चाहे मोहम्मद हो चाहे कृष्ण हो चाहे क्राइस्ट हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जहां बुद्धत्व हुआ है वहां से बस एक ही खबर आती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 पुरुष सोए होंगे बच्चे सोए होंगे बूढ़े सोए होंगे स्वस्थ सोया होगा अस्वस्थ सोया होगा कुरूप और सुंदर सोए होंगे गरीब और धनी सोए होंगे संसारी और सन्यासी सोए होंगे लेकिन नींद एक सी होगी नींद का स्वाद एक सा है बेहोशी नींद का स्वाद है, ऐसी ही घटना परम जागरण में भी घटती जो भी जागे उनका स्वाद एक निश्चित ही उनके शब्द अलग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 तो उन्होंने भेजा प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से सहयोगी है मंदिर भी तुम्हारे उतनी खबर नहीं देते परमात्मा की ना तुम्हारी मस्जिद ना तुम्हारे गुरुद्वारे जितनी खबर एक वृक्ष देता जीवंत था बढ़ाओ फैलाओ वृक्ष को देखते हो अपूर्व है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 तुमसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है शांति भी आए तो शांति को भी ऐसे ही देखना उदास नहीं कुछ रस लेना तब शांति बढ़ेगी तब सुनने घना होगा और धीरे दीर धीरे विचार थक जाएगा इतना थक जाएगा कि उसमें प्राण ना रह जाएंगे कि वो वापस लौट सके इस दशा का नाम ध्यान है उन्होंने बहुत सिर मारा मगर कुछ परिणाम ना होगा सिर मारने से परिणाम होता भी नहीं सिर मारने से विक्षिप्त हो सकते हो विमुक्त नहीं ये कोई जिद्दाजिद थोड़ी है यह कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है ये कोई युद्ध थोड़ी है यहां समझ काम आती है वे पुनः भगवान के पास आए ताकि ध्यान सूत्र फिर से समझ लें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 अनिच्छाति यदा पग्नाय पश्चि अथ निबंधन दुखे ऐस मग्गो विसुद्धिया सब्य संघारा दुखाति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन ऐस मग्गो विसुद्धिया सवे धम्मा अनत्ताति यदा पग्नाय पश्च्य अथ निबंधनती दुखे ऐस मग्गो विसुद्धिया यह है मार्ग विसुद्धि का एस मग्गो विसुद्धिया और तीन बातें कही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 वो तो बबूले का फोटोग्राफ सबे संघारा अनि चाहती सब, सब अनित्य है इस भाव में गहरे उतरे तो बुद्ध ने कहा यह पहली का इससे सम्यक भूमि मिल जाएगी बीच को कि सब अनित्य तो पकड़ने को क्या है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 वे सब पानी पर हस्ताक्षर जैसी चट्टान पर भी हस्ताक्षर करो तो वे भी चले जाते वे भी बसते नहीं कितने लोग इस जमीन पर हुए कितने लोग नहीं हुए इस जमीन पर वैज्ञानिक कहते हैं तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम दस आदमियों की लाशें गढ़ी ये पूरी जमीन मरघट है इतने लोग पैदा हुए जहां आज नगर है कभी मरघट थे जहां आज मरघट है कभी नगर थे कई दफे बदली हो चुकी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 इसमें अगर जरा सी भी आशा रखी कि शायद कहीं थोड़ा बहुत सुख छिपा हो तो उतनी आशा के सहारे ही ध्यान अटक जाएगा तुमने अगर सोचा कि ये विचार आए हैं इनमें से एकांत को चुन लू जो अच्छा है शुभ है सहयोगी है कल्याणकारी है शायद इससे लाभ होगा बाकी को छोड़ दू निन्यानवे छोड़ दू एक को पकड़ लू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 बुद्ध का इस पर जोर बड़ा प्रगाढ़ सब्वे संखारा दुखा थी ये सारा संसार दुख रूप है यह सारा संसार बस दुख ही दुख है यहां सुख की एक किरण भी नहीं यहां कोई आशा ना रखो जिस दिन सारी आशा निराशा हो जाती उसी दिन ध्यान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 एस मग्गो विशुद्धिया और तीसरा सूत्र सब्य धम्मा अनि सब्य धम्मा अनताती यदा पग्नाय पस्सति अथ निबदंती दुख ऐस मग्गो विशुद्धिया सब धर्म पंच स्कंध अनात्म है यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है तब सफ दुखों से निर्वृत्त को प्राप्त होता है यही विशुद्धि का मार्ग ये बुद्ध की अनूठी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 जितन लोग बुद्ध के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हुए ऐसा लगता है कि बुद्ध ने ठीक चाबी पर हाथ रख दिया मगर ये तीन भावनाएं कठिन है संभालते संभालते संभलती आते आते आती एकदम से नहीं आ जाती बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे मरघट नया भिक्षु आता उसे भेज देते मरघट तीन महीने मरघट पर बैठ के ध्यान कर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 यहां सब अनित्य, अनिथ्य सब दुखपूर्ण है यहां कहीं कोई आत्मा नहीं यहां कहीं कोई आत्मा नहीं इस अर्थ यहां कहीं कोई शरण लेने योग्य स्थल नहीं है, सभी व्यर्थ है। इस सारी व्यर्थता के पार चले जाना है इस सारी व्यर्थता के ऊपर साक्षी हो जाना है। बैठा है रोज मुर्दे आते सुबह सांझ जलते ही रहते मरघट पर कोई ना कोई जलता ही रहता मुर्दों को जलते देखते देखते देखते ऐसा भी दिखाई पड़ने लगता है कि एक ना एक दिन मैं भी जलूंगा ऐसे ही जलूंगा क्या पकड़ू किस लिए पकड़ू इस शरीर की यह गति हो जाने वाली है इसको अपने प्रिजन जिनको मैं कहता हूं वे ही कंधे पर रख के ले आएंगे और आग में समर्पित कर जाएंगे पीछे कोई बैठेगा भी नहीं कि क्या होता होगा मेरे प्राण प्यारे का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 ये सब स्वप्नवत है और स्वप्न भी दुख स्वप्न है ऐसा तीन महीने छह महीने नौ महीने बुद्ध ने कहा जब तक ये तीन धारणाएं गहरी ना उतर जाए तब तक लौटना मत ये तीन धारणाएं गहरी हो जाती तो ध्यान बड़ा सुगम हो जाता बुद्ध ने ध्यान की बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था की थी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 मैं तो तैयार हूं करने को लेकिन यह ध्यान इत्यादि सब बातचीत है ये कुछ होता नहीं आलसी ये ना कहेगा कि मैं आलसी हूं इसलिए परमात्मा को नहीं खोज पाता आलसी कहेगा परमात्मा है कहां होता तो हम कभी का खोज लेते है ही नहीं तो खोजें क्या और चादर तान के सो रहता है आलस्य अपनी रक्षा में बड़ा कुशल है बड़े तर्क खोजता है बजाय इसके कि हम ये कहें कि मेरी सामर्थ्य नहीं सत्य को जानने की हम कहते हैं सत्य है ही नहीं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 ईश्वर को माना कि है तब तो खोजना पड़ेगा न मालूम खोज कितना समय ले कितना कंट काकिरण हो मार्ग कितने पहाड़ी चढ़ाव हो पता नहीं कितना श्रम करना पड़े ईश्वर को स्वीकार करने में ही तुम्हारे आलस की मौत होने लगती बजाय आलस को मारने के यही उचित है कि कह दो ईश्वर मर गया ईश्वर को मारना ज्यादा आसान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 जब तक दूसरों पर नजर है तब तक तो कोई अकेला भी नहीं हो सकता ध्यान की तो बात ही अलग भीड़ खड़ी रहेगी दूसरा खड़ा रहेगा प्रतिस्पर्धा जब तक हो तब तक एकांत कैसे बनेगा एकांत तो तभी बन सकता है जब दूसरे को हमने बिल्कुल विदा कर दिया भूल ही गए दूसरे से कुछ लेना देना नहीं ध्यान तो ऐसी दशा है जब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 उत्थान कालमुानुवा उपेतो संसन्न संकल्पमनो तो पग्नाय कुसिपना मग्गमसो नंदती योग जायती भूरी आयोगा भूरी संख्यो संख्यपथ जवा भवाय विभवाय निवेश्य यथा भूरी प्रब्ढति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 अनहोनी घट सकती थी असंभव संभव हो सकता था इतना बड़ा प्रवाह था तब तो तू गया नहीं जब उद्योग करना था तब उद्योग ना किया युवा है तू बलि है तू और आलस्य युक्त है और आलस के लिए तर्क खोजता है तब तो तूने ने यह सोचा कि ध्यान इत्यादि होता कहां तब तो तूने अपने को बचा लिया अपने को बंद कर लिया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 आलसी का एक हिस्सा एक तरफ जाता दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ जाता आलस्य के त्याग के साथ ही व्यक्ति की शक्तियां इकट्ठी एक होती एकजुट होती केंद्रित होती एकाग्र होती योगा वे जायती भूरी अयोगा भूरी संख्य और योग से ही कुछ पाया जाता है प्रज्ञा जगती है अयोग से खो जाती है अयोगी बुद्धिहीन हो जाता है बुद्धिमत्ता तो जगती तभी जब तुम्हारा सारा जीवन इकट्ठा एकजुट एक, एक, एक चीज पर आरूढ़ हो जाता है जब तुम्हारे भीतर एक संकल्प का उदय होता है और सारी वासनाएं और सारी इच्छाएं उसी एक संकल्प के चरणों में समर्पित हो जाती तभी योग पैदा होता है योग से प्रज्ञा उत्पन्न होती अयोग से प्रज्ञा का क्षय होता है और ये दो ही मार्ग है बुद्धने का ठीक से जानकर जिस पर प्रज्ञा बढ़े उस मार्ग पर जाना चाहिए और अंतिम सूत्र उन्होंने कहा भिक्षुओ वन को काटो वृक्ष को नहीं वन से भय उत्पन्न होता है वन और झाड़ी को काट के काटके हो जाओ बड़ा अजीब सूत्र है यह समझना ऐसे बुद्ध ने कहा वन को काटो वृक्ष को नहीं अक्सर हम वृक्षों को काटते मेरे पास कोई आता वो कहता मुझे क्रोध बहुत आता है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 बातचित नहीं